बृहदार निकोपनषद शांक अद्याय तीन ब्राह्मणपांच्वल कहोल संवाद बंधन स प्रयोजक उत्तर यदस्थप्यस्वधिगत व्यतिर तीन बंधमोक्षन स संयासम आत्मज्ञानम वक्तव्यम कहोल प्रश्न आरभ्य प्रयोजकों के सहित बंधन का वर्णन किया गया और जो बद्ध है उसका अस्तित्व तथा देहेंद्रीय संघास से भिन्नत्व भी विधित हुआ अब उसके बंधन से मुक्त होने के साधन रूप सन्यास सहित आत्मज्ञान का प्रतिपादन करना है इसलिए कहोल का प्रश्न आरंभ किया जाता है संयास सहित आत्मज्ञान का निरूपण अथोल कौशी तकजप्रक्षावल होवाच जदव साक्षात्क्षा ब्रह्म ज आत्मा सर्वास्थ चक्षेत आत्मा सर्वातरकतमयाज वल्क सर्वातर शनया पिपाशे शोक मोहम जरा मृत्युम्तेत वैतम्त्मा विदि ब्राह्मण पुत्रेष्षणाजा बिंदोक या ज्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरती पुत्रेष्षण सा विष्ष्ष्षण हेते या एव भवतः क्षणेवता तस्ब्राह्मण पांडित्य निर्विद्य बाल्येन ठसेसेत बाल्यं च पांडि निर्विद्याथ मुनिर्मौल च मौल चयाथ ब्राह्मण स ब्राह्मण क्या सैत् दिशएवा तो ना तथो कहोल कौशीतक उपर राम कौशीत के कौसितकहोल ने पूछा उसने हे याज्ञवल्क इस प्रकार संबोधित करके कहा जो भी साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वांतर आत्मा है उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो यह सुनकर याज्ञवल्क ने कहा यह तुम्हारा आत्मा सर्वांतर है कहोल याज्ञवल्क यह सर्वांतर कौन सा है याग्ञवल्क जो क्षुधा पिपासा शोक मोह जरा और मृत्यु से परे है उस इस आत्मा को ही जानकर ब्राह्मण पुत्रषणा वित्तैषणा और लोकैषणा से अलग हटकर भिक्षाचर्या से विचरते हैं जो भी पुत्रैषणा है वही वित्तषणा है और जो वित्तषणा है वही लोकैषणा है ये दोनों ही साध्य साधनी इच्छाएं ऐष्णाएँ ही हैं अतः ब्राह्मण पांडित्य आत्मज्ञान का पूर्णतया संपादन कर आत्मज्ञान रूप बल से स्थित रहने की इच्छा करे फिर बाल्य और पांडित्य को पुण्यतया प्राप्त कर वह मुनि होता है तथा अमौन और मौन का पुण्यतया संपादन करके ब्राह्मण कृतकृत्य होता है वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है जिस प्रकार भी हो ऐसा ही ब्राह्मण होता है इससे भिन्न और सब आर्थ नासवान है तब कौशित के कहुल चुप हो गया अथ हिनम कहोलो कुसीत होवाचेति कुसतकसीतक जदेव साक्षाद यदादपक्षा ब्रह्म य आत्मा सर्वांतरह तम्मे सर्वातर यम विदित्वा व्याचक्षेति प्रमुच्यते बंधना प्रमुच्यवल आह एसते तवात्मा किम उसस्त एक आत्मा वा तुल्य कि उषस्थोलाभ्यांवा भिन्नावात्म तुय्यलक्षण वितिन्नाति प्रश्नोर पुनरुक्तपत् यदि चेक आत्माष कहोल प्रश्निता प्रश्नेधिगत तद विषय द्वितीय प्रश्नो न्यथक स चाथवाद वाक्य भिन्ना वेता क्षेत्र इति केचित् जाचक्षते यहाँ प्रश्न होता है कि उषस्त और कोहल ने एक ही आत्मा के विषय में पूछा है या समान लक्षणों वाले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 तथा इस वाक्य की अर्थवाद रूपता मानी नहीं जा सकती अतः ये क्षेत्र और परमात्म संयक भिन्न भिन्न आत्मा ही है इस प्रकार कोई कोई विद्वान व्याख्या करते हैं तत्र ते इति प्रतिज्ञा एस त आत्मा ही प्रतिवचने प्रतिज्ञात न चैकस कार्यकरणसात दवात्म उपपद्यको हि कार्यक्रत एककेम आत्म्वान् उषस्त कहोल्नोजा जातितो भिन्न आत्मा द्वो अवगुण्वात्मुपत् यद अगौड़म ब्रह्म दोन्य गौड़ेन भवित तथा आत्म सर्वातर चरुद्धवाद पदार्थानां यद्यक सर्वातर ब्रह्म आत्मा मुख्य इतरे असर्वांतरेण अनात्म अ मुख्यनावश्यम भवित तस्मा क्य ब्री श्रवण विशेष विवक्षया ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि तुम्हारा ऐसी प्रतिज्ञा की गई है अर्थात उत्तर में ऐसी प्रतिज्ञा की गई है कि यह हमारा यह तुम्हारा आत्मा है और एक ही देहेंद्रीय संघात के दो आत्मा होने संभव नहीं है क्योंकि एक देहेंद्रीय संघात एक ही आत्मा से आत्मान होता है उसे का आत्मा अन्य हो और कहोल का अन्य हो ऐसा उनमें जातितः भेद नहीं हो सकता क्योंकि दो का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 और अमुख्य होना चाहिए अतः एक ही का कुछ विशेष विवक्षा से दो बार श्रवण हुआ है यतो यू पूर्वोन सामने द्वितीय प्रश्न उत्तर तवन्मात्र पूर्व सेवाद तस्वानुक्त कच्चि कस्ि विशेषो इति कह वक्त्य पुनरसौ विशेष पूर्व अस् प्रश्ने अस्ति व्यतिरिक्त आत्मा स प्रयोजको बंध उक्त तु तसेव आत्मनो तो संसार धर्माति संसारधर्माद विशेष उच्यते यशेष परिज्ञा संयासहता पूर्वोत्ता बंधना विमुच्य प्रश्न प्रतिवन एस त आत्मास्तुत और जो बात दूसरे प्रश्नातर में पूर्व प्रश्न के ही समान कही गई है उतना पहले ही प्रश्न का अनुवाद है क्योंकि उसी की कुछ विशेषता बतलानी है जो अभी बताई नहीं गई है वह विशेषता क्या है तो बतलाया जाता है पूर्व प्रश्न में जिसका यह प्रयोजकों सहित बंध बतलाया गया है वह देहादि से अतिरिक्त आत्मा है दूसरे प्रश्न में उसी आत्मा का क्षुधादि संसार धर्मों से परे होना या विशेषता बतलाई जाती है जिस विशेषता का संसपूर्वक ज्ञान होने पर पुरुष पूर्वोक्त बंधन से मुक्त हो जाता है अतः आत्मा इस वाक्य तक इन दोनों प्रश्न और उत्तरों की समानार्थता ही है ननु कथम एक आत्मन असनायाद्यतीतत्व तद चेती विरुद्धधर्म इति तंका किंतु एक ही आत्मा का क्षुधाति से अतीत और उससे युक्त होना वह विरुद्धधर्म संवायि किस प्रकार संभव है न ना ना कार्य नामूप लक्षण संघातोपाधि भेद संपर्क जनित भ्रांति मात्रम मात्र संसारित सकृदोचा च यथा रज्जु यज्जुसूक्ति का रजतमलिना भवन्ति गगननादय सर्परजतमिनाती पराध्यातिष्टा परा स्वतः केवला एव रज्जु केवलाज्जुसुक्ति का न विरुद्ध नम संवायि पदार्थानाम् Question, हाँ। समाधान ऐसी बात नहीं है क्योंकि इसका तो परिहार किया जा चुका है उसका संसारित तो नाम रूपात्मक विकारात रूप हो जो संघात है उस उपाधि भेद के संपर्क से होने वाली भ्रांति मात्र है ऐसा हम अनेकों बार कह चुके हैं तथा विरुद्धार्थवाची श्रुतियों की व्याख्या के प्रसंग में भी यह बात कही तो जा चुकी है जिस प्रकार की रज्जो शुक्ति और आकाश आदि दूसरों के आरोपित किए धर्मों से युक्त होकर सर्प रजत और मलिन प्रतीत होते हैं किंतु वे स्वयं शुद्ध रज्जो शुक्ति और आकाशादि ही हैं इस प्रकार पदार्थों के विरुद्ध धर्म समवायु होने में कोई विरोध भी नहीं है नाम रूपोपाध्यास्तित्व एक मेवा द्वितीय नेहना किंचना श्रुतियों विरुद्ध चेत शंका किंतु नाम रूप उपाधि की सत्ता स्वीकार करने पर तो एक ही अद्वितीय है जहाँ नाना कुछ नहीं है इस श्रुतियों से विरोध होगा ऐसा कहे तो न सलिल दृष्टानतेन परिहत मृदादिदृष्टान्त यदा तो परमादृष्टिया परमात्म तत्वा अनुसारी भिण्य नरूप्यणे नामे मृदाद विकार वस्तरे तत्व स्थ सलीफेन घटाद तदा तदपेक्ष्य एकहना किंचन इतनगोचर प्रतिपद्यू स्वाभा विदया ब्रह्म ब्रह्मस्व्जुशक्ति का गगन वदेव, स्वेन वर्तमानं केनचित अपि कृतकार्य गगगनस्ववदेन वर्तमान नावधार्यते कार्यक्रमोपाधिवेकते नाम नामोपाधिदृष्टिवती भवति की तदा वस्तरास्तिव समाधान नहीं इस शंका का तो जल और फेन के दृष्टांत से तथा मृतिकादि के दृष्टांत से परिहार किया जा चुका है जिस समय श्रुति का अनुसरण करने वाले पुरुषों द्वारा अन्य रूप से निरूपण किए जाने वाले नाम और रूप परमार्थ दृष्टि से मृतिकादि के विकार तथा जल फेन और घटादि के विकार के समान ही परमात्म तत्व से वस्तुतः कोई भिन्न पदार्थ नहीं रहते तब उसकी दृष्टि की अपेक्षा से ही एक ही द्विती है अद्विती है यहाँ नाना कुछ नहीं है इस पर दृष्टि का बोध होता है किंतु जिस समय रज्जु शुक्त और आकाश के स्वरूप के समान किसी से भी अछूते स्वभाव वाला होकर अपने निज रूप से विद्यमान रहते हुए भी ब्रह्म के स्वरूप का स्वाभाविकी अविद्या के कारण नाम रूप जनित देहेंद्रिय रूप उपाधि से अलग करके निश्चय नहीं किया जाता और स्वाभा की नाम उपाधि की दृष्टि रहती है उस समय यह ब्रह्म से भिन्न वस्तु के सत्ता से संबंध रखने वाला धारा व्यवहार रहता है अस्था भेदकृत मिथ्याव्यवहार है ये ब्रह्मतत्वादन वस्तु विद्यं च नास्ति परमार्थवादी निरूप्यस्तूनी किंत तत्वस्ति वस्तु किंवा नास्ती ब्रह्मक इति निर्धार्यते तेन न तेनाध है तथा यह भेद कृत मिथ्या व्यवहार तो जिनके दृष्टि में ब्रह्मतत्व से भिन्न वस्तु है और जिनके दृष्टि में नहीं है उन दोनों को ही रहता है किंतु जो परमार्थवादी हैं वे कौन सी वस्तु तत्वतः है और कौन सी नहीं है इस प्रकार श्रुति के अनुसार वस्तु का निरूपण किए जाने पर यह निश्चय करते हैं कि संपूर्ण व्यवहार से रहित एक अद्वितीय ब्रह्म ही, ही सत्य है इसलिए उनका व्यवहार रहने में भी कोई विरोध नहीं है न ही परमावधारणा निष्ठायाम वस्तुअतरास्तम प्रतिपद्यामहे एकमेवा द्वितीय अनंतरम अब्रम अनम अबाह्यम हैं। नाम रूप व्यवहार काले तवेना क्रियाकारक फलादी सवहारो नीति प्रतिषिध्य तस्मा ज्ञा ज्ञानेपेक्षा सर्व सर्ववादिनाम अपि अपरिहार्यः परम समव्यवहारकृत व्यवहार हम परमार्थ निश्चय की निष्ठा में किसी अन्य वस्तु की सत्ता स्वीकार नहीं करते जैसा कि एक ही अद्वितीय ब्रह्म है वह अंतर्ब्राह शून्य है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है और नाम रूप व्यवहार काल में अविवेकियों के दृष्टि में भी क्रिया कारक और फलादि का सम्यक व्यवहार नहीं होता ऐसा प्रतिषेध भी नहीं किया जाता अतः शास्त्रीय और लौकिक सारा ही व्यापार ज्ञान और अज्ञान की अपेक्षा से है इसलिए इसमें विरोध की कोई शंका नहीं हो सकती परमार्थ और समव्यवहारकृत व्यवहार तो सभी वादियों के लिए अपरिहार है तथा परमार्थात्म स्वरूप अपेक्ष प्रश्न पुनः कत्म हो याज्ञ सर्वांतर इति अपरमाथिक आत्मस्वरूप की अपेक्षा से ही पुनः प्रस्तुत किया जाता है हे याज्ञवल्क व सर्वातर आत्मा कौन सा है प्रत्यातर हैसनायापाशे अशि तो मिछ्छाशनया पातु मिच्छा पिपाश ते अनशनया पिपाशे योत्ती वक्षे न संबंध तलम अलम वदिवा गगनम गम्यमान तलमले वी वगन गम्यमेवे अत्येती पराभ्या असंशिष्टस्वभा मूढ़िपादी मद ब्रह्म इति ते पिपासीहमे अेत पर दुखे न असंस्पृष्टस्वभाविप्य लोकदुखेन बाह्यु अविदोल्लोकाध्यातुखे प्राणिकया पाश्यो इस पर ने कहा जो अश्नाया पाशा की इच्छा अश्ना है और पीने की इच्छा पिपासा उन असना या और पिपासा को जो अतिक्रमण किए हुए हैं इस प्रकार इसका आगे से संबंध है अभिवेकी पुरुष आकाश को तलमलादि युक्त मानते हैं तो भी वस्तुतः वह उससे अछूते स्वभाव वाला होने के कारण तलमल को अतिक्रमण किए हुए हैं इसी प्रकार यद्यपि मूल लोग में भूखा हूँ मैं प्यासा हूँ ऐसा मानकर ब्रह्म को भूख प्यासी युक्त समझते हैं तो भी उनसे असंश्रिष्ट स्वभाव वाला होने के कारण वह परमार्थता उनका अतिक्रमण ही किए हुए है इस विषय में वह लोक दुख से लिप्त नहीं होता उससे बाह्य है ऐसी श्रुति भी है तात्पर्य यह है कि वह अविद्वान पुरुषों द्वारा आरोपित दुख से लिप्त नहीं होता एक प्राण के ही धर्म होने के कारण अस्नाया और पिपाशा पदों का समास किया गया है मोहं शोक इति कामः मोहम शोक इष्ट वस्तुदृश्य चिंतरमण तृष्णाभूत कामबीज तेन हि कामो दिप्यते मोहस्थ विपरीत प्रत्यय प्रभावो विवेको भ्रम विद्या चा विद्यास प्रचव बीज भिन्न कार्यत्वात् तयोः शोक शोकमोह असमकरण तौमिकक तथा जरेति शरीराधिक मृत्यु चातेति जरेकरणसात वलिपलितालिंग मृत्युरी तद्छेद विपरीणवस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 शोक और मोह के कार्य भिन्न हैं इसलिए इनका समाप्त नहीं किया गया इन दोनों का अधिकरण मन है इनको तथा शरीर जिनका अधिकरण है उन जरा और मृत्यु को भी आत्मा अतिक्रमण किए हुए हैं जरा यह देहेंद्रीय संघात का परिणाम है धुरिया पड़ जाना बाल पक जाना आदि इनके चिन्ह हैं तथा मृत्यु शरीर का विच्छेद और वे परिणाम का अंत हो जाना है उन शरीर रूप अधिकरण वाले जरा मृत्यु का वह अतिक्रमण किए हुए हैं ये तेज नयादय प्राणमन शरीराधिक प्राणीस्वनवर्तवृत वर्तम, वर्तमान अहोरात्रादिवत समुद्रोर्मच्च प्राणीषु संसार्च्योशौ दृष्टे दृष्टेदिलक्षण साक्षा अव्यवि परोक्षाद गौड़ सर्वातर आत्मा ब्रह्मादिस्तम्भपर्यता भूतायापिपाशादि संसारधर्म सदा न स्पृश्य आकाश इव घनादि घनाल ये जो प्राण मन और शरीर रूप अधिकरण वाले तथा प्राणियों में दिन रात और समुद्र की तरंगों के समान निरंतर रहने वाले क्षुधादिधर्म हैं वे ही प्राणियों में संसार इस नाम से कहे जाते हैं किंतु यह जो दृष्टि का दृष्टा आदि लक्षणों वाला साक्षात अव्यौहित और अपरोक्ष अगौड़ धर्मांतर ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त भूतों का आत्मा है वह मेघादि मलों से आकाश के समान कभी संसार धर्मों से स्पर्श नहीं किया जाता तमेतम वही आत्मान स्व तत्व विदित ज्ञातवा अयम अहम अस् पर ब्रह्म सदा सर्वसार नित्य न्यतृप्तमी ब्राह्मणा ब्राह्मणा एवाधिकारो व्युत्थने अतो ब्राह्मणग्रहण व्युत्थय वैपरीत्य उत्थान कुत इेनाया पुत्राशन पुत्रेषना पुत्रेण लोक जय यमिति लोक जय साधन पुत्रम प्रतीक्षा ऐशना दार दारसंघ मकृति उस इस आत्मा स्वरूप को यह सर्वदा संपूर्ण संसार धर्मों से रहित नित्य परब्रह्म पर मैं हूँ ऐसा जानकर ब्राह्मण लोग क्योंकि बुत्थान सन्यास में ब्राह्मणों का ही अधिकार है इसलिए यहाँ ब्राह्मण पद ग्रहण किया गया है व्युत्थाय विपरीत भाव से उत्थान करके कहाँ से उत्थान करके शो बताते हैं पुत्रैषणा से पुत्र के लिए जो ऐषणा इच्छा होती है उसे पुत्रैषणा कहते हैं मैं पुत्र के द्वारा यह लोग जीतूँगा इसलिए लोग जय के साधन पुत्र के प्रति जो इच्छा होती है वही पुत्रेषणा है यहाँ ऐषणा से स्त्री परिग्रह लक्षित होता है भाव यह है कि स्त्री संग्रह न करके वित्तष्णायाच कर्म साधन से गवादेरुपादान अने कर्म करवा पितृलोक जेशयामी विद्या संयुक्त वा दैवलोक कवलिया विण्यगर्भ विद्या दैवेन वित्तेन देवलोक तथा वित्तषण उत्थान करके कर्म के साधनभूत भूत आदि मानुष वित्त को इस भाव से ग्रहण करना ही इसके द्वारा कर्म करके मैं पितृलोक पर विजय प्राप्त करूँगा अथवा विद्या से युक्त कर्म से दैवलोक या केवल देव हिण्यगर्भविद्यापीत से देवोक प्राप्त करूँगा इसका नाम वित्तैष्णा है दैवादित्ताद्युत्थान नाची के यस्तल किल व्युत्थानि तद, तद कामह इति पठित्वादेश मध्य दिवस विश्व देवता दिदेवताषय विद्या देवलोक वितमच्य प्रज्ञान घन विषया ब्रह्म विद्या देलोक प्राप्तिहेतु तस्मा तत्सवत आत्मा हे इति सबतीुते तदल्ह व्युत्थान एतम वही तमात्मनम इति विशेष वचनात् वचनात्न्हीं किन्हीं का मत है कि दैवित्त से तो व्युत्थान होता ही नहीं क्योंकि उसके बल से ही तो व्युत्थान होता है किंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि एकतावानमयी काम इस श्रुति द्वारा दैवित्त को ऐसा के बीच में ही पढ़ा गया है और हिरण्य गर्भादि देवता विषय विद्या ही देववित्त कही जाती है क्योंकि वह देवलोक प्राप्ति की हेतु है निरुपाधिक प्रज्ञान घन विष्रेणी ब्रह्म विद्या देवलोक की प्राप्ति की हेतु नहीं है जैसा कि अतः वह सर्व हो गया वह उन इनका आत्मा ही हो जाता है इत्यादि श्रुतियों से प्रमाणित होता है और वित्थान भी ब्रह्म विद्या के ही बल से होता है क्योंकि इस विषय में उस इस आत्मा को जानकर ऐसा विशेष वाक्य है